स्वस्थ रहने के दो रास्ते पहला घंटों जिम जाओ हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाओ डॉक्टर्स पर ढेरों पैसे और समय बर्बाद करो और दूसरा सबसे आसान रास्ता हर रविवार रेडियो मधुपन पर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ सुनो और आजीवन स्वस्थ रहो एक शो जो आपको सिखाएगा कि किस प्रकार आप खुद अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं वो भी घरेलू नुस्खों ऐसी आपका स्वास्थ्य आपके हाथ हर रविवार सुबह 9 से 10 बजे तक रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम आप सभी को ढेर सारी खुशियाँ ढेर सारा प्यार आज रविवार है आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं आज के दिन की और आज विशेष हम लोग 9 से 10 ये प्रोग्राम करते हैं आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में तो ऐसे कार्यक्रम में हमारे साथ नए नए व्यक्ति आते रहते हैं और उनसे हम लोग बातचीत करते हैं हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी नई चीज़ें देने की कोशिश करते हैं तो आज के शो में हमारे साथ नरेश जी हैं नरेश अग्रवाल जिन्हें आप अच्छी से जानते हैं एक अच्छे डाइटिशियन है नेचुरोपैथ है और काफ़ी अच्छा इंफॉमेशन हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें देते हैं तो आज हम लोग एक नए सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और एक कॉलर हमारे साथ है हेलो नमस्कार बार, बुड़ बुड़ नमस्कार रमेश गुड मॉर्निंग ओम शांति कैसे हैं आप तो एकदम बढ़िया ओम शांति की वजह से तो हम लोग बस एकदम अच्छे रहते पूरे दिन <laughs> और कुछ खुश रहते जी जी कल अहमदाबाद सब गए थे और अपना सुरेश के बेटे वो बेटे नहीं है हीरो विवेक अब इनका इनका ये गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर बुक स्टॉल का और ये जो यंग कॉलेज वाले हैं इनके लिए क्या कैसा धंधा करना कौन से बिजनेस में पढ़ना क्या नौकरी पाना वो सबकी जानकारी ऐसे नंदा का और दूसरे सभी वो सब सब लोग थे तो हमको भी एक आने का उधर जाने का मेरे सेठ को बोला तो मैं लेके गया था कल ऐसी तो पूरा दिन वही थे अच्छा कॉन्फ्रेंस में चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया <laughs> अरे दूसरा कि जी, जी, जी। तो चलिए आपको बताते हैं और आप फोन रखिए है, है नी आप सुन रहे हैं रेडोमोड नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और नरेश जी हमारे साथ हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे नेचुरोपैथ और डायटिशियन है और जैसे कि अभी फिरोज भाई ने पूछा कि उनके गले में थोड़ा सा जो है इन्फेक्शन जैसा लग रहा है उन्हें दो तीन दिन से गला बैठ गया है तो क्या किया जाए जी इस समय में ठंड का दिन है तो ठंड के दिन में गले की शिकायत जो होती है आम व्यक्तियों को जो है काफी हद तक जो है सामना करना पड़ रहा है तो जैसे सीजन चेंज हो रही है है तो तो करना पड़ता तो इसमें जो है नमक पानी का गरारे तो जो है आम व्यक्ति करते ही हैं लेकिन साथ में हमने जैसे कई बार जिक्र किया कि फिटकिरी का फिटकारी का प्रयोग तो करेंगे फिटकीरी को जैसे सिंपल सा विधि है की फिटकिरी जैसे हम जैसे भिंग के बाद लगाते हैं पानी साफ करते हैं जो की सहज हर जगह पे मिल भी मिल है तो उसको आप फिटकीरी एक टुकड़ा जो है तवे के उसका पानी का कॉन्टेंट निकलने के बाद फिर से सॉलिड हो जाएगा तो फुल तो उसका जो है पाउडर बनाकर रख ले या गले का प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा कफ का प्रॉब्लम है खांसी की प्रॉब्लम है आदि आदि प्रॉब्लम है तो उसकी जो है दो चुटकी जो है उसको जो है ऐसे भी जो है मुंह में अगर दबा रख लेते तो उसका जैसे जूस अंदर जाएगा तो कप को पिघालने में और गने के टॉन्सिल आदि जो दर्द का जो भी प्रॉब्लम है हाँ। उसमें बहुत अच्छी राहत मिल सकती है जी। इनकी बाहर से भी जो है थोड़ी सी शिकाई कर सकते है और आ, कफ के लिए जो है आजकल की जो कफ का जो प्रॉब्लम तो खांसी और कफ की प्रॉब्लम हो जाती है जिनको बहुत ज्यादा कफ होता है तो एक हुँ. बहुत ही छोटा सा शहज सा नुस्खा है हुँ. ये घर में भी वो पाउडर चाहे तो मिक्स करके बना सकते हैं लेकिन ये कफ को जो है बिना तकलीफ के हुँ, हुँ. सारे कफ को डाइजेस्ट करते हुए टॉयलेट के रास्ते बाहर निकाल देता अच्छा। है क्योंकि कफ ज्यादा कफ हो जाता है और नाक से निकलने की कोशिश करता है गले से निकलता है तो नाक छिल जाते हैं गला मुँह छिल जाता है और तकलीफ होती है तो पीपली का पाउडर जो है बाजार में मिल जाता है पीपल बोलते पिपली पिपली पाउडर पीप्ली हाँ। पीप्ली बोलते हैं है ना पिपली या तो साबुत पिपली ले लें उसको पाउडर कर सकते हैं पिपली है काली मिर्च है और हरडे है छोटी हरडे के पाउडर या बड़े हरडे का पाउडर कोई भी ले सकते हैं तो ये तीनों को इक्वल क्वांटिटी में तीनों का पाउडर मिक्स कर ले और साथ में चाहे तो थोड़ी सी मात्रा में हल्दी मिला सकते हैं और फुला हुआ फिटकरी का पाउडर मिला ले और इसका पुना चम्मच एक चम्मच पाउडर अगर शहद के साथ मिला के दिन में दो तीन बार चाटते हैं तो कैसा भी क्रोनिक से क्रोनिक कफ का प्रॉब्लम है चाहे दमे के पेशेंट है चाहे खांसी कफ वाले पेशेंट हो या जिनका जैसे बोलते है ना पूरा का पूरा साइनस सर और भर जाता है कफ भर जाता है। नहीं, नहीं, नहीं। तो ये भी अगर दो तीन दिन का प्रयोग करें तो ये कब सारा का सारा जो है नाक के रास्ते से नहीं बल्कि टॉयलेट के रास्ते से निकल जाता है। और बहुत ही सहज से क्रोनिक से क्रोनिक बीमारी जो कि एंटीबायोटिक खाके या डॉक्टर के पास जाके हजारों रुपया खर्चा करने के बाद भी ठीक नहीं होता है <laughs> या तो वो दवाइयां खाने के बाद कप सूख जाता है और बाद में दमे का या दूसरे प्रॉब्लम जो शुरू हो शुरू कर देता है हु, हु, या बाद में महीने बाद फिर से प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सब जो है इस नुस्से का जो है बहुत ही मतलब कारीगर नुस्खा है इसका जो है प्रयोग करे तो उसको गजब का फायदा मतलब गजब का गजब का एक तो पिपली आपने बताया पाउडर पिपली काली मिर्च और हरडे हरडे ये एक और दोस्त हमारे साथ चाहते हैं। हलो? हलो, आप कौन बोल रहे डॉक्टर साहब बोल रहे जी बोलिए डॉक्टर साहब मैंने ऑपरेशन कराए थे एक पिक्की थैली का और एक दूरबीन का वो एक पिक्की थैली का एक वो गांध का बच्चा दानी का तो वो जो पिटकी थैली का करवाया वो दुर्वीन से करवाया था और जो गांठ का करवाया वो चीरा वाला करवाया था हम्म वो जो चीरा वाला बच्चा दानी का वो चार जनवरी को हुआ था और जो पितकी थैली का करवाया वो सत्ताईस मार्च को करवाया था और एक साल होने आ रही और अभी तक सही रहे अब दो तीन महीने तो मेरे पेट में दर्द उठता भयंकर एक तो जो है डॉक्टर से तो कंसल्ट करो लेकिन आपका खान पीन को जो है सिंपल सा बनाओ एक तो भोजन में बिना टमाटर के सब्जी के साथ भोजन करना है और ऑपरेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम डेवलप हुआ है नहीं हुआ है आप देखो लेकिन आप जैसे हरे पत्ते का जूस का प्रयोग करते हैं ना जैसे सब्जियों का जूस लेते हैं गाजर बीटरूट खीरा ककड़ी और साथ में आप पालक के पत्ते या मेथी के पत्ते या हरा धनिया पत्ता मिला इसका जूस लेते हैं ना तो ये जूस क्या करते हैं ना शरीर के अंदर कोई भी गांठे हैं कोई भी तरह का दर्द है कोई भी तरह का टॉक्सिन जमा हुआ है जो कि दर्द का रूप ले रहा है तो उसको क्लीन करने के लिए काम करता है अच्छा काम करता है तो आप चाहे डॉक्टर से तो परामर्श ले लेकिन साथ में सुबह में ये जूस का प्रयोग शुरू कर दें और इस समय के टाइम पे जो है दूध से बनी हुई वस्तुएँ और चाय और आपके भोजन के साथ टमाटर या खटाई इसको आप बंद करें और बाहर से आप चाहें तो एर का तेल लगा सकते हैं जहाँ पर दर्द या गांठे हैं वहाँ बाहर से एरंडी का तेल को थोड़ा सा हल्के हाथ से का का का कैस्टर कैस्टर कैस्टर ऑयल ऑयल बोलते बोलते हैं हैं हम्म अंग्रेजी में इसको कैस्टर ऑयल अच्छा तो वो आप बाहर से अप्लाई करें और ये सब्जियों का जूस का जो प्रयोग बताया हरे पत्तों के साथ मिलाते हुए इसका प्रयोग कर पालक हरे मेथी खीरा ककड़ी गाजर बीटरूट टमाटर आदि मिला के उसका सब्जियों का जूस जो है सुबह सुबह में इसको जो है एक गिलास ले नाश्ता नहीं करें तो ये दो प्रयोग करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उसमें फायदा मिलेगा बाकी डॉक्टर की जरूरत के हिसाब से आप राय जरूर कर लेने तो बोला ना आप एक प्रयोग करके देखो आपको फायदा मिलेगा फिर बाकी जरूरत पड़ी तो डॉक्टर से बात कर लेना एक दो हफ्ता आप इसका प्रयोग करें आपको रिजल्ट आ जाता है तो फिर कुछ करने की जरुरत नहीं है अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर एक बार स्कैन करने की जरूरत पड़ेगी ठीक है अच्छा अच्छा जी धन्यवाद शुक्रिया आपका आप सुन रहे हैं रेडोम जी आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और नरेश जी हमारे साथ है काफी अच्छी बातें हो रही है और अभी हम लोग एक नए सिस्टम के बारे में बात करना चाहते हैं जो फॉर इंट्रा फॉर रेड थेरेपी है ये बहुत ही अच्छा है इसके बारे में हम लोग जानेंगे लेकिन एक और मैसेज आया डॉक्टर सर नमस्कार मुझे चक्कर बहुत आते हैं उम्र 35 साल और हरसिदा नाम लिख के भेजा है जी चक्कर आने का कारण जो है क्या है चक्कर जो आते हैं तो नॉर्मली जो चक्कर आते हैं या तो क्या होता है शरीर में जो है गैस बनती है ना गैस सर पे जाता है तो चक्कर आता है किसी को आंखों के प्रॉब्लम के कारण भी चक्कर आते हैं या तो किसी को जो है बीपी की प्रॉब्लम हो तो भी जो कम बी होती है ना वो भी, तो भी हैं। आते हैं और बहुत ज्यादा बीपी बढ़ता है तो भी चक्कर आते हैं तो बेसिकली सर पे एसिड चढ़ता है या गैस चढ़ता है तो नॉर्मली चक्कर आते हैं क्योंकि आम व्यक्ति तो दूसरे चेकअप तो करा लेता है लेकिन वो गैस बनते हुए चक्कर आ रही ये चीजें जीज़ जो जो समाज कभी तो मतौर तो तो तो तो तो तो तो पर जो है वो चेकअप तो करा ले अपने बीपी और दूसरी चीजें जो है रिपोर्ट दिखा ले आंखों की कोई तकलीफ है या नहीं है और भोजन में जैसे ये अगर दालचीनी का काढ़ा लेते हैं ना दालचीनी पुदीना जीरा आ, हा, हा। और उसमें वाउडिंग दाने डाल सकते हैं काली मिर्च जैसे दाने, दाने आते हैं नही तो आ, काली मिर्च डाल सकते हैं तो इसकी चाय लेते हैं तो शरीर में जो गैस बनती हो गैस को कम करेगा और चाय जरूर से बंद कर दें क्योंकि चाय भी पेट में कबच बनाती है गैस को बढ़ाती है हुँ, हुँ, हुँ, और इसके साथ जो है बाकी अपना चेकअप करा लें और आई थिंक धनिया पत्ता और जो है सब्जियों का जूस जो बनाने का अभी हमने फॉर्मूला बताया तो सब्जियों के जूस में धनिया पत्ता जरूर से डाले तो हरा धनिया पत्ता और गैस तो तो तो तो का प्रॉब्लम भी सोल्व होगा हुँ. तो इससे उनको जरूर से सपोर्ट मिलेगी और फायदा होगा जी जी जी नरेश जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया करता हूँ हमारे जो लिस्टनर है तो आप काढ़ा बना के पी सकते हैं दालचीनी वाला जो अभी बताया काली मिर्च थोड़ा सा उसमें डाल के और, और साथ ही साथ अगर पुदीना जीरा, जीरा, जीरा उसमें मिक्स कर सकते हैं और, और मीठा सा... थो गूर, साथ ही साथ करना होता है थोड़ा सा गुड़ अगर आप डाल देते हैं तो मीठा भी हो जाएगा और वैसे पिएंगे तो भी अच्छा है और इसके साथ में अगर हरा जो सब्जियाँ हैं उनके जूस अभी आपने बताया था वो अगर आप करते हैं तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि फॉर इंट्रा रेड थेरापी के बारे में हम लोग आज जानेंगे तो मैं चाहूँगा कि जो नया मशीन आपने अपने यहाँ इंस्टॉल किया है इस छः नंबर गेट के पास ही आपका ये क्लिनिक भी है तो मैं चाहूँगा कि इसके बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को जी फॉर इंफ्रा रेड जो है साइंस का एक बहुत बड़ा वरदान कहूँगा मैं हूँ हूँ हूँ हर इन्ड थेरेपी जो है हम पहले से जो है यूज करते आए हैं या तो जो है हम सूर्य किरण चिकित्सा में जो है हम यूज सूर्य किरण चिकित्सा जो हमारे करते थे नहीं, या नहीं। तो जैसे स्टीम बाथ में स्वेदन की क्रिया करते थे बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने का पंचकर्म में एक तरीका था कि बहुत सारा पसीना निकालो और उसके थ्रू डिटॉक्सिफिकेशन करो नहीं, नहीं। नहीं। या तो पहले जैसे हम पता है कि फिजियोथेरापी क्लिनिक्स में जो है तो बल्ब जलाते हुए जो है उसको जो है उससे जो है गर्मी जो निकलती तो दर्द कम होते थे लेकिन उसकी जो है, एक और एक जो है बहुत अच्छी थेरापी के रूप में जी, तो जी, उसका जी। एक मॉडर्न रिसर्च के रूप में जो है मॉडर्नाइज थेरापी के रूप में जो है इंस्टॉलेशन है जिसको हम फार इंफ्रेट डिटॉक्सीफिकेशन कैबिन बोलते है जो की एक बहुत विशेष माना जो है हर वर्ग के जो है लोगों के लिए मतलब हर उम्र के लोगों के लिए और हर व्यक्ति के लिए जैसे आज के दिन के हिसाब से जो है एक एक जरूरतमंद जो है जो है चिकित्सा बन सकती है क्योंकि जैसे अधिकतर जो हमारी बीमारियां होती हैं प्रॉब्लम्स होती हैं तो भाइटामिन डी की डेफिशिएंसी बोलते हैं चाहे वो स्किन की डिजीज है चाहे डायबिटीज की डिजीज है ये की वो सारे प्रॉब्लम में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है इनके शरीर में जो दर्द रहते हैं या वो सारा होता है तो वो सब भी जो है विटामिन डी की डेफिशिय होती है तो ये विटामिन कैल्शियम डेफिशिय भी दूर करता है मतलब जैसे हम एक कैबिन है उस कैबिन के अंदर इंफ्रारेड है क्या मतलब लोगों को थोड़ा सा जो है हा, हा, बता सही सही सही चले श्रोताओं को बता देते हैं शरीर के अंदर की जो नेचुरल गर्मी होती है जो नेचुरल ऊर्जा होती है हुँ, गर्मी हुँ, बोलते हैं जो कि हर पौधे को जरूरत है हर एनिमल किंगडम को जरूरत है और हर इंसान इंसान को जरूरत जो भी शरीर में धरती पे जिंदा है उन सबको जरूरत सबको जो है इंफ्रेड चाहिए और इन्फ्रारेड का सोर्स जो हम बताते हैं सूरज से मिल्म तो जैसे बताता है कि पहली सूरज की किरणें दिन के सूरज की किरणें में अगर हम वॉकिंग करते हैं तो उस टाइम पे अल्ट्रा भावलेट रेज कम होते हैं अल्ट्रा भावलेट रेज शरीर को नुकसान, नुकसान कर सकते हैं ज्यादा मात्रा में। लेकिन जो इंफ्रारेड रेड रेज होती हैं, वो शरीर को जो है फायदा करते, करते हैं और उसमें भी जो, फार बोलते हैं, जो किरने की तो लेकिन हम यहाँ पर जो फार इन्फ्रारेट थेरापी को जो यूज कर रहे हैं तो सिर्फ आंखों से जो दिखाई नहीं देते लाल कलर की कि जो किरणें जो सूरज से भी हमें मिलता है जो शरीर को सिर्फ से सिर्फ फायदा पहुंचाता है तो उस किरणों से जो है गर्मी का सोर्स एक जो है पैटर्न टेक्नोलॉजी से उसकी जो है हीट जनरेट होती है एंड उस हीट में जाके जो है आधा घंटा बैठना होता है लेकिन उसके थ्रू जो हमें शरीर में जो बेनिफिट्स जो मिलते हैं दूसरे प्रोसेस से जो मिलते हैं वो जो है मतलब दिन रात का बहुत फर्क है तो उसके बारे में जी जी बोलिए ललिताजी बोल रहे हैं हाँ अनिता अनिता जी बोलिए बोलिए नहीं तो परेज में जैसे क्या-क्या ना खाएं, जैसे खटाई में खटाई में टमाटर सब्जी में ना टमाटर दही आदि जो भी खटाई ना इमली आदि जो भी खटाई सब्जी में रोटी चावल आलू खाते हैं तो उसके साथ सब्जी में या दाल में कोई भी किसी भी प्रकार के खटाई का इस्तेमाल नहीं ना करें बस इतना खाने था से था। पहले सलाद खाते हुए खाना खाए खाना चबा के खाए ये दो तीन बातें ध्यान दो और बहुत अभी ठंड का दिन आ गया ना तो लोग क्या भारी खाने का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं ज्यादा जो है घी खाएंगे ज्यादा ये खाएंगे लेकिन जो है मेरा बोलने का भाव है की आपको जो है खाना पच रहा है नहीं पच रहा है ये चीज देख लो देख लो हाँ। सिर्फ भारी खाना खा रहे हैं और वो पच भी नहीं रहा है कबज भी बन रहा है है ना ये चीज को जो है खास में सभी को बताऊंगा कि अगर खाना जैसे हमने बताया था ना कि खाना अगर पच जाता है तो तो फिर पीला कलर का स्टूल के पानी में तैरता है अगर वो पानी में तैर नहीं रहा है काला कलर के या तो गैस बनते हुए छिटके मार के स्टूल निकल रहे हैं या तो कम्बोर्ड में चिपक रहे हैं तो समझ लो कि वो खाना पचा नहीं है नहीं, नहीं, तो इसलिए ठंड के दिन में अगर आप खाना खाते हैं तो उसपे जरूर से ध्यान दे के जो है खाने से पहले क्योंकि सब्जियां बहुत भारी मात्रा में अच्छी मात्रा में इसका भी मिलना शुरू हो जाएंगे तो सब्जियों का जूस और सलाद के रूप में तो प्रयोग करना जो है बहुत ही अच्छी बात है और साथ में जैसे इस टाइम पे मेथी के परोठे बना सकते हैं बट परोठे माना हम ऊपर से तेल डालने के लिए वहां नहीं बोल रहे हाँ। लेकिन आटे में जैसे है आप मेथी मेथी गोन्द लिया पालक के पत्ते काट के गोन्द लिए है ना दूसरे जो है इवन की सब्जियों का जूस बना के उसमें डाल सकते हैं उसमें आटा गोंद ले हुँ, हुँ, जैसे बीट रूट है गाजर है दूसरे सब्जियों का जूस बना के उससे आटा गोंद ले तो जैसे हरे पत्तों का भी जूस बना के, के उससे आटा, आटा गोद ले तो और उसमें जो है जैसे आजकल नॉन स्टिक में जैसे रोटी परोठे बनाते हैं तो जो है वो बना के जो है उसका जो है उसका आनंद ले तो वो जो है ये ठंड के दिन का जो है सब्जियों के आदर उसका ज्यादा से ज्यादा हेल्थ बेनिफिट ले सकते हैं ठीक है अनिता जी आप बेसक टमा डाले वहाँ खटाई का प्रयोग करें क्यूँकी आप उसके साथ नाश्ता नहीं करने वाले है नाश्ता के बदले में सब्जियों का जूस लेना लेकिन जहाँ रोटी चावल जी जहाँ रोटी चावल आलू खाते है या भोजन कर रहे है तो उसके साथ जो है खटाइयों का प्रयोग ना करें तो बाकी खाना पचेगा घी घी घी जो है अगर देसी गाय का अच्छा घी है तो घी का प्रयोग करें लेकिन साथ में फाइबर और उतनी क्वांटिटी मिले और आपको कबच नहीं बन रहा है खाना पच रहा है इस बात का ध्यान रखो कि जितना घी आप पचा पाते हो या जितना मेहनत कर रहे हो ये नहीं कि घी खाके ए सी में बैठना नहीं होता है घी खाके मेहनत करनी पड़ती है तब घी पचती है तो इस बात का जरूर से ध्यान रखें कम क्वांटिटी में च्या? ले लीजिए आधा चम्मच है ना मतलब खाओ तो थो थोड़ा सा मेहनत भी करनी जरूरत है ठीक है चाय पीना बंद बंद चाय चाय तो के बदले बन में आप काढ़ा पियो ना हमने बन वजह से बताया दालचीनी पुदीना जीरा उसमें आपके काली मिर्च हो गए तुलसी के पत्ते हो गए है ना कभी वो अपने तेज हो गया घर में इतने सारे सौंप हो गया कभी जो है जीरा डाल दिया है न घर में इतने सारे चीजें होते दो चार चीजें डाल के उसको उबालो और उबाल के उसमें थोड़ा गुड़ डाल दो या तो निकालने के बाद थोड़ा सहेज डाल दो आपकी चाय से भी ज्यादा दिमाग को ताजगी देने वाली बन जाएगी डाल गुड़ नहीं तो फिर सहज सहेज मीठा करने के मीठा करने के लिए, मीठा करने के लिए। और देसी गुड़ जो काला गुड़ आता है बिना केमिकल वाला अगर गुड़ मिल जाए तो बहुत ही अच्छा आपके और आजकल मिल रहे हैं काले गुड़ बिना केमिकल वाला गुड़ मिलता है सहज तो वो वाली गुड़ का इस्तेमाल करके मीठा कर सकते हैं तो दालचीनी जो होती है दिमाग को जो चाय से एक बार ताजगी मिलती एहसास होता है ना तो दालचीनी अगर डालते हैं तो उसका असर 12 घंटा रहता है जबकि चाय कॉफ़ी का असर दिमाग को ताजगी जो देता है एक से दो घंटे ही रहते हैं तो इसलिए आप दालचीनी वाला अगर काढ़ा बना के पीते हैं और आपके मेहमानों को भी पिलाते हैं तो आपके मेहमान खुश हो जाएंगे और आपको चाय बनाने की फॉर्मूला जो है उस काढ़ा की फार्मूला ज़रूर से पूछेंगे आप इसका प्रयोग करें और अपने हिसाब से थोड़ा कंसनट्रेट कर लें और अपना टेस्ट को इम्प्रूव कर लें आप कि कि आपके मेहमान बोलेंगे ये चाय के भी भी है। है <laughs> आप स्वास्थ्य अच्छी बातें हो रही है और इस तरह के जो काड़े हम बताते रहते हैं बीच बीच में नरेश जी इसे एक बार लिख लीजिए और लिख कर रोज इसे प्रयोग में लाइए और कुछ जैसे की सवेरे सवेरे आ जूस या फिर ये सब्जियों का जूस खास करके आजकल क्या है मेहमान नवाजी के बारे में क्या क्या हो रखा है कि जो है चाय पीना जैसे दुकानों में चाय जाते हैं चाहे घर में जाते हैं तो चाय है, पीना पड़ता है लेकिन आज की डेट में क्या हो रखा है ज्यादातर लोगों को ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रोल हार्ट की प्रॉब्लम डायबिटिक ये सब जो है आज की तरफ पर जो है कॉमन सी हो गई लेकिन उनको भी फिर से हम जो है मेहमान नवाजी के बारे में हम खास करते हैं कि हो तो आपको दो घुट लेना ही पड़ेगा मतलब <laughs> जबरदस्त जैसे दुकान में है, बिजनेस है भाई, वो पता है, उसको तकलीफ हो रही है एसिडिटी बन रहे उसको पीना नहीं चाहता है फिर भी दूसरी जगह से पी के भी आए है फिर भी जबरदस्त जो है पड़ता है तो हम इस ट्रेंड को क्यूँ नहीं इस नेचुरल काढ़ो से जो है हम जो है चेंज कर कर सकते यह हैं।, हैं जी जी ये समस्या बहुत ज़्यादा हो रखी है <laughs> चलिए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आप मैसेज कर सकते हैं चौरानवे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे अपना नाम लिख के मैसेज लिखिए क्या तकलीफ है बताइए और साथ ही साथ आप फ़ोन भी कर सकते हैं लेकिन ब्रेक के बाद सुनते रहो मस्कर आते रहो नमस्कार मैं श्वेता पंडित आपकी साथी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी है खुशियों की खान बेटी है तो दुनिया है बेटी नहीं तो दुनिया भी नहीं आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुनर रेडियो मधुबन नाइन्टी एफएम आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हमारे साथ नरेश अग्रवाल जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं बहुत ही अच्छा डाइटिशियन हैं और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे प्रयोग करते हैं और एक नई थेरेपी के बारे में बता रहे हैं आज जो सिस्टम है फॉर इंट्रा थेरेपी जो आर फॉर इंफ्रा जो थेरेपी है उसके बारे में बताएंगे और जो सूर्य की किरणें जैसे कि सवेरे सवेरे लेना होता है विटामिन डी थ्री के लिए वो चीज़ें यहाँ पर मिल सकती हैं तो उसके बारे में बता रहे हैं जी बताइए तो फॉर इन्फ्रा थेरेपी मतलब जैसे अगर लोगों को सहज भाषा में समझ में आएगा जैसे हमें नाइट विजन कैमेरा बोलते हैं हु, या आर्मी बॉर्डर पर जब से मोनिटरिंग करती है हु, हु, हु, उसको इन्फ्रेड कैमेरा बोलते हैं नाइट विजन कैमरा जो उसका नाम भी इंफ्राइड कैमेरा है तो आदमी या एनिमल के शरीर से जो इंफ्रारेड निकलता रहता है तो उसको रात में उसको कैच करते हैं तो किसी की मूवमेंट जो है पकड़ में है। पकड़ सकते हैं तो इंफ्रारेड शरीर से नेचुरली निकलता है जैसे मैंने बताया कि हर लिविंग बींग को जो है वो पौधा है।, है चाहे जानवर है चाहे ह्यूमन बींग है तो इन्फ्रारेट जैसे उनको चाहिए एंड इंफ्रेड का सोर्स इस धरती पर जो सूरज है तो इसलिए जब सूरज नहीं होता है तीन चार दिन बारिश का दिन होता है तो बादल छा जाते हैं या तो सूरज किसी भी कारण से नहीं मिलता है नहीं तो सबसे पहले लोग महसूस कि आज हाजमा कमजोर हो रहा है तो शरीर की वो अंदर की गर्मी जो शरीर को रिपेयरिंग करती है या शरीर की वो ऊर्जा हम्म हम्म हम्म तो वो इन्फ्रारेड है एंड उसका एक प्योरेस्ट सोर्स हम जब शरीर को देखे थे यूज कर हैं रहे हैं उसके फायदा कॉलर के बाद यूज डिस्कस कर अजय जी बोलिए कैसे हैं आप कौन बोल रहा बोल है है है मैं जी जी, जी। नया मोबाइल तो उसमें एफएम नहीं गया। आ ठीक थोड़ी देर में मैं बता देता हूँ ओके धन्यवाद शुक्रिया आपका तो हम लोग इनफ्रा रेट के बारे में बात कर रहे थे जिनके फायदे क्या क्या हैं वो बताइए जी तो इनफ्रा रेट कैबिन में जैसे हम जाके बैठते हैं आधा घंटा बैठते हैं तो इसमें जो है एक टेक्नोलॉजी यूज की है जो कि अंदर से ऑक्सीजन बर्न नहीं करता है अंदर उस में जाके में जाके जाके या कैबिन जैसे बैठते हैं तो वहां पर घुटन की महसूसता नहीं होता और हाँ। इसको ब्लड प्रेशर डायबिटिक और हार्ट पेशेंट इसको ले सकते हैं दोनों ले सकते। के मामले में जैसे होता है ना काफी टाइम पे हम जो है हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को नहीं दे पाते हैं या तो जिनको घूटन की महसूस होती है तो सास की प्रॉब्लम दमे की प्रॉब्लम होती है उनको हम नहीं दे पाते तो स्टीम के थ्रू भी हम जो है अधिक पसीना निकालते हैं और इंफ्रारेड के थ्रू भी पसीना निकलता है काफी अच्छी मात्रा में पसीना निकलता है लेकिन दोनों में है। पसीने की क्वालिटी में जो कैपेसिटी है वो दोनों में, में फर्क है नमस्कार जी बोलिए कैसे है आप बस अच्छे है जी क्या नाम है हरीश भाई हरीश जी बोले वो मेरे को है है ना वो गर्मी गर्मी गर्मी ज़्यादा हो जाती तो हाँ। लगने लगती तो क्या तकलीफ होता है गर्मी से आपको नहीं नहीं पसीना जैसे दर्द करने जी फोन रखिए हम बता फोन रखिए आप आ, बता रहे अभी ठीक है जी हरीश जी को पसीने जैसा बहुत छूटते हैं और गर्मी बहुत होता है चक्कर आने लगते हैं जी तो इसमें फिर से जो है हमने जैसे बताया कि वो सब्जी का जूस का जरूर से प्रयोग कर क्योंकि शरीर में एसिड है कोई गाड़ी जैसे ज्यादा धुआं छोड़ रहे तो हम क्या बोलेंगे उसका इंजन बिगड़ा हुआ है तो इसी तरह से जो है शरीर में अगर पसीना ज्यादा निकल रहा है या गर्मी, गर्मी ज्यादा महसूस हो, हो रही है तो इसका मतलब है कि शरीर में जो है हमारे केमिकल टॉक्सन्स के लेवल जो बढ़े हुए हैं, है। है। तो इसके लिए अगर वो सब्जी का जूस का प्रयोग करते हैं जैसे उसमें लोकी और धनिया पत्ता खास शरीर को ठंडा करती है हुँ, लेकिन हुँ, साथ में जैसे गाजर बीट रूट मिला लिए टमाटर मिला लिये और खीरा ककड़ी भी शरीर को ठंडा है। करते हैं ठीक है ना हाँ। तो ये तीन चीजे हो गया जो है ठंडा करने वाली और दो तीन दो तीन चीजें जो हो गया शरीर को जो है बैलेंस करने वाले गाजर हो गया बीट्रूट हो गया और साथ में जो है हरे पत्ते हो गए चाहे मेथी के पत्ते ले लें चाहे पालक के पत्ते ले लें तो ये सब्जी का जूस जरूर से लें लेकिन सब्जी का जूस पीने के लिए फिर से ध्यान रखें कि एक डेढ़ गिलास जूस ले उसमें वैसे टमाटर मिला लें लेकिन उसको जैसे चाय पीते हैं वैसे धीरे धीरे पिए और पी के जो है पाँच दस मिनट रिलैक्स होकर बैठ, बैठ जाएं हाँ। तो फिर उसका जो अल्कालाइन जो तत्व जाएगा वो शरीर के डाइजेशन सिस्टम में प्रॉपर चैनल होकर चला जाएगा और शरीर के सारे वेस्ट एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा ओके। और वेस्ट एसिड जैसे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो उससे उनको काफी अच्छा फायदा होगा और मुल्तानी मिट्टी या जड़ी बूटी मिली हुई या तो अखरोट के छिलके के साथ मिला हुआ मुल्तानी मिट्टी अखरोट के छिलके लेकिन जो है उसका पाउडर जो है बहुत बारीक हो ठीक है ना तो अखरोट के छिलके से याद है कि अखरोट के छिलके का अगर बहुत बारीक पाउडर हो जो कि दंत मंजन में यूज करने का जो है पुराना नुकसा है अगर बहुत बारिक पाउडर जिसको कि हम बोलते हैं कि चालीस से साठ मेस वाला अगर बहुत बारिक पाउडर है जिसको कपड़ छन पाउडर बोलते हैं अगर उसको पाउडर से अगर हम दंत करते हैं मतलब तो या थोड़ा सा पेस्ट लगाने के बाद अगर करते हैं तो दांतों के पीछे जो पायरिया होता है जो इंदा मेले कोटिंग से जम जाती है ना पीले पीले काले काले हो जाते हैं तो कोटिंग सहज निकल सकते हैं अच्छा अच्छा अच्छा तो जो है उसका प्रयोग जो है बहुत ही मतलब जैसा है जिसके लिए कि लोगों को दांतों की प्रॉब्लम शुरुआती वहां से होती है वो लंबा समय तक टिकता है ना है। तो फिर जाके दांतों के प्रॉब्लम्स होते हैं तो अखरोट के छिलके का प्रयोग उस स्थिति से कर सकते हैं और बुलता मिट्टी और उसकी जो है या तो एक लेप शरीर पे जरूर से यूज करें भाई जी जो बता रहे थे अभी हरीश जी हरी� तो मुल्तानी तो मिट्टी आप मार्केट से मार्केट ले से सकते ले हैं उसका लेप ले, है पेट पे लगा, सकते, लगा हैं। सकते हैं और उसमें भी जड़ी बूटी मिली हुई कोई लेप जो है मार्केट में अलग से कोई आते हैं तो वो भी शरीर को ठंडा करने वाला लेप आता है और नहीं है तो सिर्फ मुल्तानी मिट्टी का लेप का प्रयोग करें और अपना जो है ये सब्जी का जूस का प्रयोग करें और चाय और आदि दूसरी जो शरीर को बहुत ज्यादा गर्म पहुँच है वो चीजें थोड़ा परहेज रखते हुए करेंगे तो इनको जरूर से फायदा होगा चलिए हरी जी अगर आपने सुन लिया हो तो एक बार फिर से सुना देते हैं मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करें पेट पे लगा के आधा घंटा रखिए इससे घर में, जो है, में भी लगा पूरा सकते पूरा शरीर में भी लगा सकते हैं अगर पूरा शरीर में संभव ना हो तो पेट पे अवश्य लगाए पूरे पेट को जो है उसे डक दे कुछ समय के लिए आधा घंटे के लिए उसके बाद फिर आप धो सकते हैं और फिर जैसे कि बताया आपको जूस जो है सब्जियों का जूस खास करके लौकी और धनिया का ये इसका प्रयोग कर सकते हैं और आप अच्छी मात्रा में जो है जैसे मैं बताता हूँ गर्मियों के पेशेंट को या जिनको किडनी के इन्फेक्शन है तो एट टाइम आधा किलो पौना किलो ककड़ी खा लकड़ी खा है ना तो नहीं है तो आप जैसे कुछ चीजें जो है आप एक साथ एक बड़े प्लेट सलाद के रूप में करके भी आप जो है ना सात तो तीनों टाइम टाइम नहीं बोले, लेकिन एक नाश्ता भी आप चाहो तो वैसा जो है उसको काट के खा सकते हो, जिनके लिए जूस बनाना संभव नहीं, नहीं हो रहा है, उनके लिए है, लेकिन हाँ। जूस बना के अगर आप ले सकते हैं तो या तो आपके नजदीक में कोई जूस बनाने वाला हो तो उसको बोलो कि चीनी नहीं डाले और जो है नमक एक्स्ट्रा उसमें जूस में नमक भी एक्स्ट्रा नहीं एक्स्ट्रा नहीं डालना है तो उस तरह से अच्छा जूस जो है धुलाए करके या तो अपने सब्जियां जाओ, और घर उसको उसको बो तो में इन दिनों हाँ। तो आम लोग काफी मात्रा में बनाते ही जूस का लेते ही है लेकिन इस तरह से मिक्स जूस का जो है मजा ले तो मैं समझता हूँ शरीर के लिए बहुत हफ्ते भर में आपकी गर्मी ठीक हो जाएगी और बहुत ही अच्छा फील करेंगे आप तो चलिए हरीश जी बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए अब हम लोग बात कर रहे थे इंफ्रा रेड तो इंफ्रा रेड थे। थेरापी में जो पसीना आता है या स्टीम के थ्रू पसीना निकालता है या तो काम करते हुए पसीना निकालते तो जिम में जाके एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करके पसीना निकालते है तो ये सबके पसीने की क्वालिटी में जो आता है या शरीर से टॉक्सिन्स निकालने की जो कैपेसिटी है वो सब में अंतर है लोगो को एक आम धारणा है की पसीना निकालने से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं लेकिन पसीना निकलने से नाइन्टी पानी निकलता तीन परसेंट बॉडी के टॉक्सिंस निकलते हैं शरीर के कई सारे फायदे होते हैं लेकिन पसीना से अगर टॉक्सिंस निकल जाते हैं तो जो काम करते हैं पसीना निकालते हैं या तो गर्मी में बस में या ट्रेवल में जा रहे हैं खूब सारा पसीना निकलता है तो लोगों को हेल्दी हो जाना चाहिए था लेकिन हम जानते हैं कि लोग उससे हेल्थी नहीं होते हैं नहीं। क्योंकि उससे जो बॉडी के जैसे एक्सरसाइज करते हुए काम करते हुए करते हैं तो मसल्स को काम करनी पड़ती है तो वहां पर हमें लैक्टिक एसिड भी बनता रहता है नहीं। नहीं। और शरीर में जो डीप इंटेरियर केमिकल टॉक्सिन्स आजकल जो हवा के थ्रू पानी के थ्रू और जो भोजन में जो इंसेक्टिस पेस्टिसाइड डाल के जो खेतियाँ होती है उसके जो केमिकल टॉक्सिन्स बॉडी में जा रहे हैं वो नॉर्मल पसीना या आ, हम स्टीम देकर जो पसीना निकालते हैं तो उससे वो टॉक्सिन शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं लेकिन इंफ्रारेड थेरेपी जब हम देते हैं वहाँ जाके एक व्यक्ति को शांति से बैठना होता है मसल्स रिलैक्स करते हैं मन रिलैक्स करता है और उसके साथ जो टॉक्सिन्स निकलते हैं तो गहरे जो केमिकल टॉक्सिन्स है वो उसको अच्छी मात्रा में बाहर निकालने की कैपेसिटी रखता है नमस्कार नाम बताइए अशोक भाई बोलता था सरकार तो अशोक भाई बोलिए कैसे हैं आप बस बढ़िया जी जी बताइए। मेरी जानना चाह रहा रहे डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे हरी पत्तियाँ और हरी सब्जियाँ अपन बच्चा खा सकते हैं हाँ। तो पहले मैं बहुत खाया करता था लेकिन पिछले दो तीन साल ऐसी मैंने बंद कर दिया लेकिन इसका आज के लिए का इनका काफी उपयोग होता है केमिकल का दवाइयाँ इनको दूर करने का तो सोल्यूशन बताया था की मनुष्य को वापस यूज़ कर सकें ताकिल तो जी जी जरूर बता दे आपको जी, जी जैसे जूस जब बनाते हैं ना अगर जूसर हमारे पास है तो पत्तों को अगर धुलाई कर दिया तो पत्ते के ऊपर अगर कुछ डालते हैं और ये इविन के ये धनिया मेथी पत्ते जो बनाते हैं ना ये छोटे कियारी में गमले में भी घर में बना सकते हैं और इसमें बहुत ज्यादा दवाइयां स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती है नहीं। ये अपने आप में जो है हो जाते हैं और जैसे गाँव के या कुएं के जो पानी से जो छोटे किसान बनाते हैं ना तो इंसेक्टीसाइड पेस्टिसाइड का प्रयोग छोटे किसान नहीं करते हैं या छोटे जैसे करके छोटे के व्यापारी इलाके अपना खेत का जैसे इलाके बेचते है ना तो वो आप अपने मंडी में आइडेंटिफाई कर लो नहीं, नहीं। तो आबू रोड से बोल लेते थे भाई जी रोड हाँ तो आबू रोड में तो अपने यहाँ छोटे किसान बहुत आते हैं तो ये सब अपने खेती में दवाइयों का प्रयोग नहीं करते, नहीं करते हैं।, हैं।, हैं तो, तो इसलिए आबू रोड में तो आपको कोई तकलीफ नहीं है और हर जगह पे छोटे किसान होते हैं छोटी सब्जियां ये सब करके बेचते हैं तो उनमें दवाइयाँ नहीं होती और जहाँ दवाइयाँ है अगर जूसर से निकालते हैं तो एक लोगों को मामले में मैं दिमाग में क्लियर कर चाहता हूँ अगर जूस निकालते हैं तो जूस निकालने के टाइम पे उसका जो मोटा मोटा छिलका फाइबर अलग हो जाता है जूस एक जूस आता हाँ। है हाँ। तो उस फाइबर के साथ जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है वो हेवी होते हैं हाँ। वो उसके साथ मिलके छिलके के साथ अलग, अलग हो, हो जाते, है जाते हैं और जो जूस आते हैं उसमें उसका अंश जो है बहुत ही कम मात्रा में होता है ना के बराबर होता है आपको उसका जो है शरीर में फायदा ज्यादा मिलेगा नुकसान कम होगा इसलिए आप उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचो अगर आप पका के खा रहे हो तो भी वो पेट में जाएगा लेकिन कच्चा जूस के रूप में ले रहे हो तो शरीर तो तो तो में बहुत ज्यादा फायदे ही होंगे आप उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचो और आप उसका प्रयोग कर सकते हो और आजकल ऐसे ओजोनाइजर मशीन भी आते हैं उससे वो सब्जियों का रख के थोड़ा क्लीनिंग आता है लेकिन उसके बारे में जरूरत नहीं है पानी आती है उसमें भी थोड़ा देर डाल के निकाल कर सकते हैं पानी में भी डाल के थोड़ी देर रखते हुए अगर निकाल देते ना तो वाटर सोल्यूबुल होता है ये सारा तो भी ऐसे भी निकल जाते है ऐसे उसके बारे में में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है मैंने नहीं। जो अभी उसमे से चालीस पचास परसेंट खाना जो पेट में सड़ाते हैं सड़ाते हैं माना क्योंकि फूड कॉम्बिनेशन रूल पता नहीं है खाना चबा के नहीं खाते हैं। या तो टाइम का गैप नहीं रखते हैं या तो आज जो बीमार जो हम नॉर्मल देख रहे हैं ये माल न्यूट्रिशन के कारण नहीं नहीं है ओवर ईटिंग के, के के कारण कारण और तो जैसे हम बताते हैं कि आधा भोजन हम अपने स्वास्थ्य के लिए करते करते हैं लेकिन आधा भोजन हम जो डॉक्टरों के लिए करते हैं जी, जी, जी। <laughs> तो अगर इस बात को समझ जाएं आ, तो अगर हम जो शरीर में अगर खाना सढ़ाना बंद कर देना तो भी दोस्त तो, तो समझ लो कि जो एक्सटर्नल केमिकल टॉक्सिन के बारे में जो हमारे कंट्रोल में नहीं है बॉडी हाँ। उसको सहज मैनेज कर लेगी हाँ। लेकिन जो है हम अपना जो है भोजन पे ध्यान इसलिए देना जरूरी है कि खाना कम से कम हम पेट में सड़ाए तो नहीं अच्छा एक मैसेज आए लिखता है लिखते हैं स्किन पर लाल छिट्टा हुआ था और अब स्किन लाल रहती है और गर्मी के दिनों में खुजली आती है राजा राम बत्तीस साल राजकोट से जी आप इनको जो है मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी हमने जैसे सब्जियों के जूस के बारे में इस तम तो डिस्कशंस किया क्योंकि शरीर को ठंडा करने की जरूरत है स्किन के लेवल पे जो है बॉडी के हीट और वो बढ़ी हुई है तो गेहूं के ज्वारा के पाउडर या गेहूं के जवारा अगर उगा सकते हैं तो उसका जूस का प्रयोग करें यह बॉडी के टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करेगा और एक मार्केट में आयुर्वेदिक की दुकान में छोटी सी टेबलेट मिल जाएगी पंच घृत गूगल त्रित गुगल ग्रोथ ग्रोथ गूगल गूगल तो एक आती है आयुर्वेदिक की वो दो दो गोली दिन में तीन बार भोजन के बाद इस्तेमाल कर ले और आ, साथ में जो है हमने जैसे सब्जियों का जूस के बारे में बताया एक तो खास सब्जी में इसमें नमक के परहेज करनी है चीनी के परहेज करनी है चाय बंद करनी है इनको है ना और बाकी एक समय जैसे सब्जी का जूस लेंगे और बिना टमाटर की सब्जी के साथ खाना खाएंगे और ये छोटी सी दवाई का भी चाहे तो प्रयोग कर सकते हैं तो इनको हंड्रेड परसेंट फायदा होगा चलिए राजा राम जी अगर आपने सुना हो तो एक बार बहुत ही अच्छी तरह से लिख ले आप जो टैबलेट का नाम क्या बताए आप पंच गुगल पंच गुगल ये जो टैबलेट है ये आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन के दुकान में मिल जाएगा आप दो दो टैबलेट तीन में तीन बार ले सकते हैं और साथ ही साथ आपको हरे जो सब्जियों के, है के है। भोजन के परहेज की जरूरत है नमक रहेंगे। और खटाई ये तीनों चीज़ें आपको दूध वाली चीज़ें भी इस टाइम पर जो है परहेज पर चाहिए तो परहेज बहुत ज़रूरी है अगर आप परहेज करते हो तो पंद्रह दिन में आप ठीक हो जाएंगे आपका सब ठीक हो जाएगा ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं जी तो हम जैसे पसीना डिस्कशन कर रहे थे कि जो स्वेटिंग की क्वालिटी जो होती तो हम एक्सरसाइज करते हुए तीन परसेंट बॉडी के टॉक्सिन्स है निकलते हैं लेकिन इंफ्रारेट के थ्रू जो पसीना आता है उसमें अस्सी परसेंट पानी होता है तो बीस परसेंट बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं और फैट सेल्स बिखलते हैं क्योंकि इंफ्रारेड जो होता है शरीर के स्किन के ऊपर पेन हीट नहीं करता है इस आधा इसलिए नहीं, वहाँ सौकेशन घूटन की महसूसता नहीं होती है नहीं, और इसको ब्लड प्रेशर डायबिटिक या हार्ट पेशेंट या दमे वाले भी जो है इस थेरापी को लेके थ्रू क्या होता है जैसे हमने लोगों की जो आम धारणा है ना प्रकृति का एक नियम है हमने जैसे नेचुरोपैथी पहले भी डिस्कस करते रहे हैं हुँ, हुँ. कि अगर 104-5 डिग्री का बुखार किसी को होता है हुँ. और वो आधा घंटा सहन कर लेता है हु. तो उसके अंदर कैपेसिटी होती है बॉडी के कैंसर के सेल को न्यूट्रलाइज कर देने की क्योंकि कैंसर के सेल खुद कमजोर होते हैं एक डिग्री के बुखार को जो है सहन नहीं कर सकते हैं तो मतलब बुखार आने से शरीर में कुछ फायदा होता है लेकिन मैं ये नहीं बोलता जानलेवा हो या जो है क्रॉस करे हाँ लेकिन कभी कभी किसी को बुखार आता है तो आप समझ जाओ काफी जानलेवा हाँ, तो उस उसको मैनेज करते हैं एक दिन में कर लेते हैं तो भी फिर जो हाँ शरीर के ऊपर जो हेल्थ की बेनिफिट है सर के ऊपर ठंडा पानी का रखना लेकिन थोड़े समय के लिए अगर बुखार उतना टेम्परेचर तक होता है तो काफी बॉडी के टॉक्सिन्स न्यूट्रलाइज करते है तो आप समझो की जो इंफ्रारेड थेरेपी के अंदर बुखार की तकलीफ भी नहीं हो रही है सहज जो है पसीना आ रहा है लेकिन बॉडी के जो अंदर की सेल्स के लेवल की जो टेम्परेचर है वो 105-6 डिग्री तक बढ़ाता है तो बढ़ाने के साथ जो है सबसे पहले इंफ्रारेड थेरेपी में फायदा होता है कि एक तो जो है शरीर के अंदर के जो दर्द जकड़न है किसी भी तरह से पुराने से पुराना दर्द हो वो दर्द और जकड़न को कम करता है क्योंकि इंफ्रायड का खास काम है दर्द और जकड़न को दूर करना और साथ में कैंसर सेल के जो टॉक्सिन्स बढ़े हैं बॉडी में उस कैंसर सेल के टॉक्सिंस को न्यूट्रलाइज कर देता है बहुत बढ़िया तो उसके साथ क्या करते हैं एक विशेष काम करता है इंफ्रारेड थेरेपी जैसे अगर 104 पांच डिग्री के शरीर का वजन जो है तेजी से घटता है।, तो से, है तो शरीर के जो फैट वो 100 डिग्री ऊपर से पिघलने लगते हैं तो ये मेरे को पूछना है किस प्रकार ये जी आंखों के लिए हमें पुराने लोग बताते है अगर भाई गाय के घी के साथ में काली मिर्च लेने आंखों की ठीक रहती है जी ले सकते हैं आप देसी गाय का घी अगर है तो उसमें काली मिर्च का पाउडर मिलाते हुए जो है आप चाट के चाटते हुए उसको ले सकते है जी जी जी चलिए गुबाराम जी आपने पूछा घी देसी घी अगर है आपके पास और उसमें काली मिर्ची का पाउडर अगर आप डालते हैं और उसको यूज़ करते हैं उसको लेते हैं तो ये अच्छी बात है अच्छा तो हमने जैसे कप का फॉर्मूला जैसे बताया ना कि हुँ, काली हुँ, मिर्च पीपली और सब लेने के लिए क्योंकि काली मिर्च जो है एंटी एलर्जिक होती है और शरीर में कई सारे फायदा करता है तो उसको घी के साथ प्रयोग कर सकते हैं या आपने जैसे कप पाउडर को बताया उसको सेहत के साथ या तो घी के साथ भी लिया जा सकता है उसे सेहत के साथ ज्यादा फायदेमंद होता हुँ, है हुँ, तो घी और काली उसका और काली मिर्च का प्रयोग करते हैं तो कर सकते हैं कोई नुकसान नहीं है तो हमने जैसे बताया कि कैंसर के सेल्स न्यूट्रलाइज करता है लेकिन जो बॉडी के फैट सेल जैसे बताया हमने जो बुखार होता है तो तेजी अंदर जाते हैं, तो सारे बॉडी के ऑर्गान के चारों तरफ जो है फैट की एक लेयर होती है नेचुरली होती है ताकि जो है वो हमारे एक्सटर्नल कोई फोर्स से, ताकत से बचा सके जैसे किडनी है तो किडनी के चारों तरफ एक फैट का लेयर है लिवर है तो चारों तरफ एक फैट का लेयर है हार्ट है तो चारों तरफ एक फैट का लेयर है लेकिन उसके बाद जो उसके चारों तरफ अगर एक्स्ट्रा फैट जमा होता है तो उसको जैसे फैटी लिवर बोलते हैं <laughs> तो किडनी के चारों तरफ भी एक्स्ट्रा फैट जमा हार्ट के चारों तरफ भी एक्स्ट्रा फैट जमा अंदर आर्टरी में जमा होना अलग बात लेकिन तो है लेकिन हार्ट के बाहर भी चारों तरफ जो एक्स्ट्रा जमा होता है वो हमारे तो हार्ट के फंक्शन को कमजोर करता है तो ये क्या करता है ना इन्फ्रेड थेरापी जो बॉडी के ऑर्गेन के बीच में आदमी चाहे पतला है तो भी उसका फैटी लिवर हो सकता है तो ये एक्स्ट्रा ऑर्गन के बीच में जो फैट से इसको ये 200 ग्राम तक एक में, जो चलने जितना हमारा कैलोरी बर्न होना चाहिए छ सौ से नौ सौ कैलोरी उतनी बैठे बैठे छ सौ से नौ सौ कैलोरी बर्न होती है तो इसलिए बॉडी के भिसरल फैट ऑर्गन फैट को कम करता है कैंसर सेल्स को न्यूट्रलाइज करता है शरीर के दर्द जकड़ोन को कम करता है लेकिन कोई घूटन या सोफोकेशन की महसूस नहीं थी लेकिन एक खुशी और आनंद की महसूस होती है और शरीर के डीप अंदर से जो है काफी अच्छी मात्रा में पसीना भी निकलता है हुँ, हुँ, और हुँ, दूसरी हुँ। जो खास बात है तो हम जैसे जानते हैं कि अर्न का प्रभाव मन के ऊपर है हुँ, हम हुँ, जो इस सिद्धांत के ऊपर अपने जो है काफी चलते हैं और जो शरीर में जो केमिकल टे है ना, तो ये बर्थ ने जो है, ये, हम चाहते है ना कि नेगेटिव मन में नहीं चले लेकिन जैसे वो केमिकल टॉक्सिन्स हमें जो है शरीर में उत्पाद मचाते हैं शरीर के अंदर भी मनाते हैं इनके मन में भी उत्पाद मचाते हैं तो इन्फ्रेड थेरापी से हमने देखा कि जब ये केमिकल टॉक्सिन्स जैसे गहरे केमिकल टॉक्सिंस निकल जाते हैं तो मन मैं, से। जी, जी, कैसे हैं आप मैंने दवा के लिए फोन किया था तीन तारीख को फोन आया नहीं मेरा नंबर दिया था सब दिया था आ, किस दवा के बारे में बात कर रहे हैं ओ काम है ना है गया गया। अच्छा अच्छा लिखाया था मैंने तीन तारीख को बोले तो नंबर दे दो एड्रेस दे दो हम सुबह फोन करेंगे वो पर उन्नीस तारीख को फोन डॉक्टर का नंबर लिख लीजिए आप उनको पूछिए है ना आप लिख सकते हैं नंबर लिख सकते हैं अभी मेरे पास नहीं है कुछ भी नहीं है हाँ तो ऐसा <laughs> चलो बाद में कर लेना फिर ठीक है नहीं रमेश जी बोल रहा, रहा हूँ कल सवेरे फ़ोन करना फिर आप ठीक है अब कागज आगे। पेन रखना मैं डॉक्टर का नंबर दे देता हूँ ताकि उनसे आप बात कर लेना ओके जी आप सुने हैं रेडमद वन नाइन्टी ये आगे बढ़ते हैं और जैसे कि ये बहुत ही अच्छी थेरेपी के बारे में सिस्टम के बारे में बताया नरेश जी ने और ये खास छः नंबर गेट के पास में ब्रह्मा कुमारी जो एकेडमी है शांति है ये पर थेरापी है। जो है बड़े बड़े शहरों में मतलब भारत में जो है इस थेरापी के बारे में लोगों को अवेयरनेस काफ़ी कम है क्योंकि हाँ हाँ। जो हेल्थ फील्ड में डॉक्टर्स या काम करते हैं इन्फ्रा रेड पता है लेकिन इन्फ्रा रेड की इस तरह का जो अपलिकेशन का जो एक चैम्बर या क्लिनिक के तौर पर जो है बहुत कम जगह पे है फिजियोथेरापी वाले भी यूज करते हैं लेकिन इस तरह की जो है इतना मॉडर्नाइज जो तरीके से जो है इंफ्रारेड की जो अप्लीकेशन का जो सिस्टम आया है ये आज की डेट पे अगर बोले तो जोधपुर जैसे शहर में नहीं है इवन की अहमदाबाद में है तो पालनपुर महसाना जैसे शहर में नहीं, नहीं है।, <laughs> है लेकिन इस थेरापी को हमने आबू रोड जैसे छोटे शहर में भी लाए हैं और इसके बारे में खुद जब हेल्थ के फील्ड में काम करने वाले लोगों को इस मॉडर्नाइज इक्विपमेंट के रूप में जो थेरापी के रूप में हम दे रहे हैं। पता देखें हाँ, तो हाँ. कम जब पता है तो आम लोगों को तो जो है आप समझो कि जो है करीब करीब जानकारी नहीं है लेकिन इसकी जो इतनी गहरे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और साथ में जो नुकसान नहीं है नुकसान भी नहीं या है। तो फिर जो है सहज रीति से जैसे कि बीपी पी डायबिटी या कोई भी ओल्ड एज के पेशेंट ओल्ड एज के पेशेंट के लिए तो वरदान है नहीं क्योंकि नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना शरीर की जो नेचुरल गर्मी है वो कम ज्यादा होती रहती है अगर ज्यादा है तो हम एक्टिव रहते हैं तो जिस दिन कम होती है तो ऐसे ही हाजमा भी बिगड़ता है शरीर की रिपेयरिंग कैपेसिटी भी जो है कम हो जाती है हुँ, हुँ, एजिंग इफेक्ट होता है तो ये जो है हर एज ग्रुप के लिए एक तो जो है डायजेशन को इम्प्रूवमेंट करता है है ना डायबिटिक वालों को कैलोरी बर्न कर रहा है 10 किलोमीटर चलने इतना कैपेसिटी नहीं है और जो घुटने दर्द या कमर दर्द या दूसरे तरह का जो दर्द और जकड़न है उस दर्द जकड़न को कम करता है दमे के पेशेंट को जो कफ बनता है ब्रोकाइटिस उनको भी ये सहज फायदा करता है और जो पिम्पल्स वाले हैं जी जी जी पिंपल्स वाले को तो ये खास फायदा करता है अच्छा? स्किन टोन तो को बदल देता है डेड सेल्स को हटाता है हाँ, और हाँ, इतनी बारह मात्रा में जैसे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं ना तो हाँ, उसके साथ जो वाले को तो बहुत अच्छा फायदा करता है हाँ, लेकिन ये गर्मी इस तरह की है कि ये शरीर को फायदा पहुंचाती है मतलब इवन की जो पायल्स वाले है या अल्सर वाले है तो ये इंफ्रारेड में अगर थेरापी अगर लेते हैं तो उनको भी फायदा नहीं होता है तो ऐसे शोल्डर का पेन हो चाहे जो है हाथ पैर ठंडा रहते हो तो ये सभी में जो है होता है ब्लड सर्कुलेशन चार पांच गुना बढ़ जाता है हुँ, तो बॉडी के डेड सेल्स जा रहे जो है ना निकलते हैं और जैसे हम कोई भी जगह पे अगर दर्द का तेल मसाज करते हैं के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी दू तो जैसे वो अपने जो आजकल कैंप लगाते ना वो मसाज एक बेड होता है जिसके ऊपर स्पाइन की मसाज और थोड़ी सी गर्मी देता है तो वो भी इंफ्रा रेड की गर्मी देता है लेकिन वो लोकल एरिया में थोड़ी मात्रा में दे रहा है लेकिन यहाँ पर हम क्या टोटल बॉडी के के सेल्स को 360 डिग्री एंगल से एलिमिनेशन करने का पेटेंट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है। जी जी जी। तो उस थ्रू ये चीजें हो रही हैं। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। जी। बोली, बोली, बोली। बोली। बोली। बोली। बोली। नमस्कार। जी जी भाई। गुड मॉर्निंग। है मुझे मैं एक सप्ताह से सुबह में एक गिलास गरम पानी करके पीता हूँ थोड़ा हुँ. तो मुझे वो कुछ दिनों में जो सर्दी जुकाम हो जाता था न दर तो ये नहीं होता ये मैंने रेडियो मधुबन के माध्यम से सुना <laughs> था तो मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ लेकिन एक दूसरा प्रॉब्लम थोड़ा हुआ है सर कि मुझे पेशाब सुबह सुबह पेशाब ज्यादा रहता है पेशाब जाने का <स्था> तो कोई तो कोई जी आप, आप है, आपकी है? क्या है आपका आप फोन रखो हम बताते ठीक है ठीक है जी कंचन भाई को पेशाब बार बार जाना पड़ता है तो पोस्ट्रेट का तो प्रॉब्लम नहीं है ऐसा उनका कहना था और साठ साल उनका उम्र है और गर्म पानी पी रहे हैं तो उनको सर्दी जुकाम जो होती थी खासी वो कम हो गया है जी साठ साल की उम्र में प्रोस्टेट की समस्या होने का चांसेस जो काफ़ी हद तक बढ़ भी जाता है तो इसमें बिजोरा का चूरण जो है बाजार में जो है मार्केट के आयुर्वेदिक स्टोर्स में मिल जाएगा बिजोरा बिजोरा का चूरन आता है ये प्रोस्टेट में अच्छा फायदा करता है और पुनर्नवा जो है पाउडर आती है तो ये दोनों का जो है दोनों को मिलाते हुए अगर सुबह से हम एक, एक चम्मच लेते हैं तो उनको प्रोस्टेट की अगर प्रॉब्लम्स है या तो ज़्यादा यूरिन की भी प्रॉब्लम है तो उसमें उनको ग्रेजुअली जो है उनको फ़ायदा मिलेगा और शाम को दो चम्मच तिल जो है चबाके दिन में दो बार खा सकते हैं दो दो चम्मच तिल को चबाके खाएं और आ, आ, इस टाइम पे जो है दूध वाली चीज़ें जो है इस प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में थोड़ी नुकसान करती हैं चाहे या दूध बंद करें और तिल दो दो चम्मच चबा के खाएँ का चूरन और पुनर्नवा चूरन इसको सुबह शाम आधा आधा चम्मच दोनों को मिला उसका प्रयोग करें तो उनको अच्छा फ़ायदा होगा ठीक है कंचन भाई आप बिजोरा का चूर्ण जो है ले सकते हैं इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आई आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि अब वक्त हो गया है। हैपी <laughs> की जो हम डिस्कशंस कर रहे थे इसका जो मतलब फायदे जो है अनलिमिटेड फायदा। अन्लिमिटेट है। और मतलब कोई भी है, एज वाला ले सकते कोई भी एज वाले ले सकते हैं है। इसका मतलब ये जैसे हमने बताया फैट सेल्स को तो घटाता है लेकिन मसल मास को बढ़ाता है ठीक है ना विटामिन डी के लेवल्स को भी हमें जो है सेटल करने के लिए फायदा करता है ऐसे इसके फायदे अगर हम डिस्कशंस करना चाहें ना तो विदेशों में और इतने रिसर्च हो रखे हैं इसके ऊपर इतने लंबे चौड़े रिसर्च हो चुके हैं कोई नई विधि भी नहीं है आ, लेकिन सूर्य किरण के फायदा या पसीना निकालने का एक नया थेरापी और बॉडी से उसके साथ जो टॉक्सिन्स निकाल देना दर्द या जकड़न को कम कर देना तो एक थेरापी के ऊर्मे बहुत ही मॉडर्नाइज और बहुत ही मतलब जो है बिना किसी साइड इफेक्ट के और कॉस्ट इफेक्टिव भी है बहुत ज्यादा महंगी थेरापी भी नहीं है लेकिन इस थेरापी के जैसे मैंने बताया कि आम व्यक्ति प्रिवेंशन के लिए भी ले सकते हैं जिनका मन शांत करना तो आज के इसके प्रयोग में मैंने जो है जहाँ तक सम, समझ में आया कि आज के जमाने में जो है बच्चों जो मोबाइल से एडिक्टेड है तो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन के आज जो बातचीत आ रहे हैं ना कि बच्चे मोबाइल या इंटरनेट से बहुत ज्यादा लगाव हो, हो रखा हा, है हा, हा, तो ये अगर इस थेरापी के मदद से हम थोड़ा डाइट के करते हैं तो उन बच्चों को भी इससे हम जो है दूर करने में इसमें सहज कर सकते हैं और खास जो जैसे मैंने बताया कि बॉडी के केमिकल टॉक्सेंस निकालते जो मन को शांत करने के लिए अगर करते हैं या तो कैंसर सेल को न्यूट्रलाइज करने के के लिए भी भी कोई करते हैं तो भी ये थेरेपी बहुत अच्छी मदद कर अच्छा। च्छा, च्छा। हलो। हलो है। अच्छा अच्छा हेलो हेलो हम शांति नमस्कार भैया नमस्कार नमस्कार जी बोलिए हाँ डॉक्टर साहब से पूछना है की आप तो जा, जान हैं ना हमें हाँ, बोल रही जी जी बोलिए बोलिए हाँ मेरे दोनों गाँव के एडियो में कितने दिनों से दर्द बहुत होता है जी दोनों पाँव के एरियो में दर्द है जी हाँ और एक साइड जो नाइना पाँव है ना उसमें दर्द के साथ जलन होता है थोड़ा एज कितनी है उम्र क्या है उमर ए, एज एज सेवेंटी टू भाई से दवाई लिया है सेवेंटी टू बताते ठीक है ठीक है, थीक है। श्यामा जी बत्तीस बहत्तर साल की हैं और पैर के एडियो में दर्द होता है रहता और कुछ जलन भी जलन बता रहे थे तो, तो बेसिकली क्या एडी का दर्द का प्रॉब्लम जो काफी लोगों को रहता है तो ये बेसिकली क्या यूरिक एसिड का जमा या तो वहां पर अगर कोई कारण से अगर शरीर में गैस बनता है और गैस जाके एडी में या के जो भी ऑर्गन में स्टिक करता है चिपक जाता है जैसे कि इसको कमर का दर्द कभी कभी रहता है लेकिन आज ज्यादा दर्द हो रहा है घुटने का दर्द है कभी कभी रहता है थोड़ा बहुत रहता है लेकिन आज बहुत ज्यादा हो गया हुँ, हुँ, तो समझ जाना चाहिए कि शरीर में कोई गैस जो हमने जो खाना खाया जो भी गैस जो है वो सर्कुलेशन में टॉयलेट से बाहर नहीं निकले लेकिन वो नसों में जाके जो है उस जगह पे अटक गया है तो इसके कारण उस एरिया में दर्द बढ़ जाता है तो ऐसे भी एडी का दर्द है तो यूरिक एसिड या तो फिर गैस जाके जो उस एरिया में जो है जकड़ा हुआ है वो निकल नहीं पा रहा है वहां से नशों से नहीं निकल पा रहे तो इसके कारण दर्द है तो इसमें जो है एक तो जो है वो गोखरू और पुनर्था पाउडर जो आता है उसका काढ़ा बना के उसका जो है दिन में दो बार प्रयोग करें और साथ में कोई मसाज वाला तेल लगा सकते हैं और एक बीस तीन दुक बट्टी आती है बीस तिनुक बट्टी हाँ इसकी एक गोली सुबह से हम जो है एक हफ्ते के लिए बहुत लंबा समय प्रयोग करने के लिए नहीं बोलता हूँ ये जैसे हमारा कोचिला बोलते हैं तो ये टॉयलेट को और गैस है शरीर में से निकालने निकालने में मदद करती है तो एक गोली सुबह से खाली पेट पांच सात दिन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं गोखरू पुनर्नवा काढ़े का, का इस्तेमाल करें और पेट में जो गैस बनती है बदहजमी है तो उसके लिए जो है उसको खास ध्यान दे खाने के ऊपर जो है सहज पचने वाला खिचड़ी या इस तरह का सहज खाना हो भोजन के साथ खा खटाई नहीं हो तो ये बातों का ध्यान देंगे और जो हमने कांसे के कटोरी में पैरों के तलवे को मसाज करने के लिए डिस्कशंस किए हुए थे तो अगर घी या थोड़ा सा तेल लगाते हुए कांसे की कटोरी से मसाज करते हैं तो काफी लोगों को जलन आदि प्रॉब्लम्स में उसमें जो है उनको राहत बेनिफिट मिल जाती है तो ये सब प्रयोग करें तो उनको फायदा होगा चलिए नरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत अच्छी बात आपने बताया आज के दिन और इंफ्रारेड का जो फ़ायदा है वो आपने बहुत ही डिटेल में बताया अवश्य करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी पसंद आया होगा और एक बार जरूर इस थेरेपी का प्रयोग कर ले आप ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो छः नंबर गेट के सामने इनका क्लिनिक है और वहाँ पर एक आधा घंटा एक घंटे का आप जो है सकते हैं और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो फोन नंबर भी ले सकते हैं एक बार फोन नंबर बता दें डबल नाइन डबल नाइन टू एट टू एट फोर जीरो फोर जीरो नरेश जी का नंबर है आप इस पे फोन करके भी अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं और क्लिनिक कभी कभी पता नहीं चलता तो फोन करके उनका क्लिनिक का एड्रेस भी बराबर आप पूछ सकते हैं तो इसी के साथ चलिए हमारे आज का समय हो गया है और फिर अगले संडे मुलाकात करेंगे तब तक आप बनी रहिए रेडियो मधुबन के साथ और आप सदा मस्त रहें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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा